श्री गर्गसहिता श्री बलभद्र खंड तीसरा अध्याय ज्योतिष ज्योतिष्मति का उपाख्यान प्राण विपाक मुनि ने कहा तदनंतर करोड़ों शारदीय चंद्रमाओं की कांति वाली स्वयं नागलक्ष्मी महान रथ पर सवार होकर वहां पधारी करोड़ों सखियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी उन्होंने आकर स्वामी महान अनंत भगवान शंकरण से कहा भगवान मैं भी आपके साथ ही भूमंडल पर चलूँगी आपके विजोग की व्यथा मुझे इतना व्याकुल कर देगी कि मैं अपने प्राणों को नहीं रख सकूंगी नागलक्ष्मी का गला भर आया था भगवान अनंत ने जो समस्त जगत के कारण के भी कारण हैं भक्तों का दुख निवारण करना ही जिनका स्वभाव है और जिनका सिर्फ विग्रह ऐरावत के समान बृहद सर्प रूप है अपनी प्रिया की यह दशा देख कहा हे रंभोरू तुम शोक मत करो पृथ्वी पर जाकर रेवती की देह में विलीन हो जाओ फिर मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओगी यह सुनकर नागलक्ष्मी बोली रेवती कौन है किनकी कन्या है और कहाँ रहती है आप विस्तार से मुझे बताइए यह सुनकर भगवान अनंत ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रिया से कहा आज इस सृष्टि की बात है कद्रु के गर्भ से कश्यप जी के पुत्र रूप में मैं उत्पन्न हुआ था भगवान श्री कृष्ण आज्ञा की आज्ञा से मैंने अखंड भूमंडल को कमंडलों के समान अपने एक फन पर धारण कर लिया और सब लोगों से नीचे के लोक में जाकर मैं विराजित हो गया मेरे इस प्रकार वहां स्थित होने पर चाक के पुत्र अतिबल चाक्षुष नामक मनु सप्तद्वीप में अखंड पृथ्वी मंडल के सर्वगुण संपन्न सम्राट हुए बड़े बड़े मंडलेश्वर राजा उनके चरण कमलों पर अपने मस्तक हिस्सा करते थे इंद्रादि देवतागण भी उनका शासन मानते थे प्रचंड धनुष वाले वे चाक्षुष मनु शत्रुओं के समस्त बल गर्व को चूर्ण करके स्थिते, उन चाक्षुष मनु के सुम्नादि अनेक पुत्र हुए तदनंतर मनु ने यज्ञ किया और उनके यज्ञ कुंड से ज्योतिषमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई एक दिन चाक्षुष मनु ने स्नेहवश अपनी उस कन्या से पूछा बताओ तुम कौन वर चाहती हो तब कन्या ने उत्तर दिया कि जो सबसे अधिक बलवान हो वे ही मेरे स्वामी बने यह सुनकर राजा ने इंद्र को सबसे अधिक बलवान समझकर बुलाया। बुलाए बुलवाया बज्रधारी इंद्र के सामने आने पर राजा ने आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया और कहा आपकी अपेक्षा कोई और अधिक बलवान है कि नहीं यह आप सत्य सत्य बताइए नहीं तो स्मृति कहती है पृथ्वी देवी ने कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, परंतु मिथ्यावादी मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता इंद्र ने कहा मैं बलवान नहीं हूं, वायु देवता मुझसे अधिक बलवान है मैं उन्हीं की सहायता से कार्य किया करता हूं। यो कहकर इंद्र चले गए तब राजा ने वायु का आवाहन किया और उनसे पूछा सच सच बताइए आपसे भी बढ़ कोई बलवान है वायु बोले पर्वत मुझसे बलवान है क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता यह कहकर वायु चले गए तब राजा ने पर्वतों को बुलाया और कहा सच बताइए भूमंडल में आपसे अधिक बलवान कौन है पर्वतों ने उत्तर दिया हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण भूमंडल हमसे अधिक बलवान है पर्वत इतना कहकर चले गए तब राजा ने भूमंडल को बुलाकर पूछा सत्य सत्य बताओ तुमसे भी अधिक कोई शक्ति सम्पन्न है या नहीं नहीं सत्या परो धर्म इति हो वाच भूरियम परम दरम यश उन भूमंडल ने कहा मुझसे अधिक बलवान भगवान शंकर चंद है वे नित्य अनंत अनंत गुणों के समुद्र हैं वे आदिदेव हैं वासुदेवरूप हैं उनके हजार मुख हैं उनका विग्रह गजराज के समान विशाल है वे कैलाश के सदृश उज्वल प्रभाव वाले हैं करोड़ों सूर्यों के समान उनकी ज्योति है वे सुंदरता में करोड़ों कामदेवों के गर्व को चूर्ण करने वाले हैं कमल पत्र के समान उनके सुंदर नेत्र हैं, वे दिव्य निर्मल कमल कर्णिकाओं की माला से सुशोभित हैं जिनके परिमल का पान करने के लिए भ्रमरों के यूथ गुंजार करते रहते हैं सिद्ध गंधर्व और श्रेष्ठ विद्याधरों के द्वारा जिनका यशोगान होता रहता है देवता दानव सर्प और मुनिगण जिनका सदा आराधना करते हैं और जो सबसे ऊपर विराजमान है जिनके एक मस्तक पर पर्वत नदी समुद्र वन और करोड़ों करोड़ों प्राणियों से अलंकृत अखंड भूमंडल दिखाई देता है और तीनों लोगों में जिनका नाम कीर्तन करने से त्रिलोकी का वध करने वाला भी कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसे प्रभाव सम्पन्न समस्त कारणों के कारण सबके स्तर और सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान शंकरषण हैं वे रसातल के मूल भाग में विराजमान हैं उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है महानंद ने कहा इस प्रकार भूमंडल के चले जाने पर मेरे माधुर्य और प्रभाव को जानकर ज्योतिष्मति ने सीता की आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने चली गई उसने लाख वर्षों तक वहाँ तपस्या की वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि के बीच में बैठकर तप करती वर्षा में निरंतर जलधारा को सहन करती और सर्दी के दिनों में कंठ पर्यंत ठंडे जल में डूबी रहती वह तपस्या के काल में नीचे जमीन पर ही सोया करती इस प्रकार श्री गर्ग में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में ज्योतिष्मति का उपाख्यान नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ